पाठ करेंगे ओ सहनावतो सह नौ भुनत् सह वीर कर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तो मा विद्शा कित सूत्र होग चांग प योग दर्शन बाद तीन पैतालिस सूत्र होगे छियालिस म चलेग पत्ति शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है वो शरीर की संपत्ति क्या प्राप्त होती है वो इस सूत्र में बताई सूत्र में कहा है रूप शरीर का रूप उत्तम हो जाता है दर्शनीय हो जाता है देखने योग्य हो जाता है लावण्य उसमें सुंदरता आ जाती है कान्तिमान तेजस्वी हो जाता है शरीर में बल भी खूब अच्छा जाता है और वज्र संहनि और शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है ये सारी काय संपत्ति है शरीर की संपत्ति है तो भूत जय सिद्धि से ये सारे लाभ दर्शनीय दर्शनीय काय बलो अतिशय बलो वज्र संघरण वज्र तो रूप उसका हो जाता है देखण योग्य सुंदर हो कांतिमान काहरे पे चमक आल अतिशय बलो हो जाता है और वज्र संघनश पत्थर के समान मजबूत अंग हो जाते हैं यह सारी उसकी शरीर की संपत्ति उसको प्राप्त होती है तो यह तो ठीक बात है अच्छा है जो व्यक्ति भूत जयी जाए हो जाएगा भूतों का जाए विजय प्राप्त कर लेगा तो सब भूतों से उचित लाभ उठाएगा ऋतु के अनुसार दिनचर्या के अनुसार भौतिक पदार्थों से पूरा बढ़िया लाभ व्यायाम करेगा खान ठीक रखेगा से संयम तो शरीर बढिया हो जाएगा, होत ठीक है अगला सूत्र सैतालिस ग्रहण ग्रहण स्वरूप स्वरूप अस्मिता अस्मिता अन्वय अन्वय अर्थवत्व संयम संयम इंद्रिय जया इंद्रिय जय पहले जय सिद्धि आई थी अब इंद्रिय जय सामान्य भाषा पढ़े थे सामान्य विशेष आत्मा सामान्य विशेष आत्मा शब्द शब्द ग्राह्य ग्राह्य इस सूत्र में है इंद्रियों के पांच रूप बताए जाएंगे जैसे वहाँ भूतों के पांच रूप बताए गए या इंद्रियों हो के पांच रूप बताएंगे अभी इंद्रियों हो के रूप बताने से पहले एक वाक्य में उसकी भूमिका बना रहे इंद्रियों हो का पहला रूप है ग्रहण तो ग्रहण से पहले ग्राही को समझा रहे इस भक्ति में बताया की ग्राही कौन है सामान्य विशेष आत्मा शब्द आदिर ग्राह्य सामान्य और विशेष धर्मो वाला शब्द आदि विषय शब्द स्पर्श रूप रस कंग ये जो पांच विषय है इनका नाम है ग्राह्य ये ग्रहण करने योग्य है इंद्रिया इंद्रिया ग्रहणमेशन शब्दी शब्द आदि विषयों में इंद्रियाणाम वृत्ति जब इंद्रियों का कार्य शुरू होता है तो इस कार्य को बोलेंगे ग्रहण ये इंद्रियों का पहला रूप हुआ इंद्रिया अपने विषयों की ओर क्रियाशील हो जाती है नेत्र इंद्रिय रूप का ग्रहण करती है रसना रस का ग्रहण करती है श्रोत्र शब्द को ग्रहण करता है ये जो ग्रहण करना है ये पहला रूप हुआ ग्रहण इस नाम से कारण ग्रहणाकार तो ये जो इंद्रिया अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, पकड़ती हैं, ये कोई सामान्य ज्ञान मात्र नहीं होता आख जब रूप का ग्रहण करती है तो ऐसा ज्ञान नहीं होता कि कुछ है कुछ दिख रहा है अगर ऐसी अनुभूती हो की कुठ दि ग्रहण है, है समन्य ज्ञान लेकिन जब साफ देख रहा है कि हा टेलिव्हिजन रखा है, है? बॉटल रखी पुस्तक है कॅमेरा हैर खोने रखे है, पंखा चल राहज जे स्पष्ट क्लिअर है समान्य ग्रहण समान्य ज्ञान मात्र नाही है बी विशेष ज्ञान है हर च ठीक है आगे चलिए कथम कथम अनालोचित विशे अनालोचित स विषय विशेषक विषय विशेषक इंद्रिएण मनसावा मनसावा अनुव्यवसी अनुव्यवसी जो इंद्रियों से हम विषयों का ग्रहण करते हैं और हमें एक एक चीज साथ दिखती है स्पष्ट ग्रहण होता है इसकी प्रक्रिया यह होती है कि पहले इंद्रिय से उस विषय का ग्रहण किया जाता है रूप का रस का गंध का आदि आदि जब इंद्रिय से उस विषय का ग्रहण करते हैं उसके बाद मन से उसको दोबारा कंफर्म करते मन से दोहराते निश्चय करते हैं कि मैंने क्या देखा फिर मन से आप देखते हैं ये टेलीविजन है ये बोटल ही है ये पुस्तक ही है ये जो ही शब्द बोलते हैं ना ये है कन्फर्मेशन ये मन से होती है जब तक मन से कन्फर्मेशन ना हो जाए कि मैं क्या देख रहा हूं जब तक कन्फर्मेशन ना हो जाए तब तक विशेष ग्रहण नहीं हुआ तब तक सामान्य ध्यान है आप 200 सो मीटर दूर से कोई चीज देखेंगे अगर को व्यक्ती दो सो मीटर दूर चेहरा इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा तब तो समान्य ज्ञान होई आदमी आह है अन आरान्य ज्ञान जे उपट जायगे अच्छी तर शकल पहिानेगे फिर कहे हा येते सुरेश चंद्र ही है अब कन्फर्म होगे सुरेश चंद्र ही है बस य मनसे जे कन्फर्मेशन होती तब व विशेष ज्ञान मान जा तो कहते हैं इंद्रियण स विषय विशेष कथम अनालोचिका जब तक इंद्रिय के द्वारा वो विषय विशे विशेष रूप रसगंध आदि कोई भी विषय हो जब तक इंद्रिय से वो अनालोचिका देखा नहीं जाएगा तब तक मनसा कथम अनुव्यवस मन से उसका कन्फर्मेशन कैसे करेंगे उसका निश्चय कैसे करेंगे तो पहले इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त करेंगे फिर मन से उसको कंफर्म करेंगे पक्का करेंगे विशिष्ट ज्ञान के रूप में प्राप्त होगा ये प्रक्रिया है ठीक है तो ये, ये बताया कि जो इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान होता है ये इंद्रियों का पहला रूप हुआ ग्रहणम यहाँ तक एक, एक रूप हो गया ग्रहणम आगे चलते हैं। दूसरा है स्वरूप इसकी व्याख्या करते हैं व्यास जी महाराज स्वरूपम पुनः स्वूप प्रकाशामनो प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्व बुद्धिसत्व सामान्यविशयो सामान्यविशयो अयुत सिद्धवय अयुत सिद्धावय वेद अनुगत वेद अनगत समूहो समूहो द्रव्यं द्रव्यं द्रव्यं द्रव्यं रूप है जिसको स्वरूप शब्द से कहा है इस सूत्र में वो क्या है प्रकाश आत्मनो बुद्धि प्रकाश स्वरूप वाला यानी सत्व प्रधान जिसमें सत्व गुण की मात्रा अधिक है ऐसे सत्वगुण प्रधान बुद्धि सत्व का अब हमें यहाँ पर बुद्धिस करना पड़ेगा अहंकार तनमा पार्थिव परमाण वो उसका कार्य था परमाण और तनमाण द्रव्यो ऐसेण द्रव्य कौन है अहंकार अहंकार अर्थ करणार पडेग बुद्धिसत्व काय द्रव्य का निर्देश सत्व प्रधान महत्त्व है अहंकार है बुद्धिसत्व स अहंकार का सामान्य विशेष अयुत सिद्ध अवयव भेद अनुगत समानताओं और विशेषताओं से युक्त एक ऐसा समूह है अहंकार के कणों का ऐसा समूह है जिसके अवयव अलग अलग नहीं किए जा सकते अलग अलग कर दिए तो वो नष्ट हो जाएगा इंद्री खत्म नहीं हो जाएगी एक ऐसा समूह है कणों का अहंकार के कणों का जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते ॲस है उसका नाम है इंद्रियम जो स्वयं इंद्रिय का स्वरूप है अहंकार चे उत्पन्स दुसरा रूप हा इंद्रियम तृतीयम रूप तृतीयम रूप अस्मिता लक्षणो अस्मिता लक्षण अहंकार अहंकार इंद्रियो का तीसरा रूप है जो अस्मिता स्वरूप वाला अहंकार है अभि वसा होई इंद्रिया जिसे बनी ती उत्पादन कारण अहंकार वो तीसरा रूप है जैसे भूतों का बताया था तन मात्रा है उसका उपादन कर इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार तो ये अहंकार तीसरा रूप हो गया तस्व सामान्य सामान्य इंद्रिया विशेषा विशेषा उस सामान्य नाम वाले अहंकार का इंद्रियानी जो इंद्रिया है वो विशेष कहलाते हैं वो उन्नीसवे सूत्र दूसरे भाव का उन्नीसवाशेष अविशेष लिंगवात्र अलिंगानी ये जो अहंकार अविशेष नाम से या सामान्य नाम से कहा गया था और इंद्रिया जो है वो विशेष नाम से कही गई थी तो उस अविशेष की ये विशेष इंद्रिया है अहंकार की ठीक है अब चतुर्थम लूप चतुर्थम व्यवसायत्मका प्रकाश क्रिया स्थितीशील स्थितीशिला गुणा गुणा अथा रूप है ये सतुरता जो भूत चौथा अंतिम मूल पालन कारण चतुर्थम रूपं चौथा रूप जो है व्यवसायात्मक से निश्चय होता है ज्ञान होता है कंफर्म होता है पक्का होता है तो यही गुण गुणों में, में भी है इसलिए इसी से यहां पर को बताया। तो निश्चय कराने वाले ज्ञान कराने वाले जो प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले तीन गुण है ये शाम जिन गुणों का इंद्रियानी परिणाम इंद्रिया जिसका परिणाम है राणी अहंकार सहित तो क्रमशः जब उत्पत्ति हुई, हुई थी अहंकार बना अहंकार से, से इंद्रिया तो सारा उन्हीं गुणों का ही परिणाम है जो अहंकार से होते होते इंद्रिया बनी तो जो मूल सत्व रजता है वो चौथा रूप है इंद्रियों का ठीक हो गया पंचम रूपम रूप गुणुन पुरुषार्थी अचवा रूप जो है गुणो मे वही हैतो मी बो चौथा पाचवाणो मे पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करणा का जो सामर्थ्य है वो सतुरम में विद्यमान है है इंद्रिय के रूप मे क्षमता आ पाती है कि जीवात्मा का भोग वर्ग सिद्ध करा दे इस प्रकार से ये पांचवा रूप हो गया इंद्रियो का प्रयोजन सिद्ध कर सकना पंचसु पंचसु एतुशु इंद्रिय रूपेशम यम संयम तत्र तत्र प्रादुर्भवति तो कहते हैं पंचसु इन इन पांचों में में इंद्रियों के पांच रूपों यथा ्रम संयम क्रमश संयम करते जाना चाहिए जैसे भूतों को हमने एक एक को अलग अलग समझा फिर हरेक रूप में संयम किया ऐसे इंद्रियों के भी पांच रूप हमने समझ लिए अब प्रत्येक में संयम करेंगे पांचों रूपों में इंद्रियों के एक एक को अच्छी तरह जानेंगे पहचानेगे समझेंगे चिंतन करेंगे मनन करेंगे विचार करेंगे फिर ये देखेंगे इंद्रियों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं इनका क्या उपयोग है ऐसे पूरा पूरा फिर प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे ये सारा करना होगा इतना सारा करके तत्र तत्र उस एक -एक रूप को करके। इंद्रियों के सभी रूपों में क्रमशः जीत करके पंच रूप जया पांचों रूपों को जीत लेने से इंद्रिय जया योगिना प्रादुर्भवती उस योगी का जय नामक सिद्धि उत्पन्न हो जाती है इंद्रिय जय हो जाता वो उसको इंद्रियोत लिया इंद्रिय कहेंगे क्या इंद्रिय जयी ऐसा भी कह सकते हैं इस तरह से वो ये सिद्धि प्राप्त होती है तो ये भी ठीक है जैसे अपनी भूत जयी थी जैसे उसका अर्थ लगाया था ऐसे इसका भी लगाएंगे इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी जब जिस चीज की आवश्यकता होगी जितनी मात्रा में, जिस मेस ऋतू मेस प्रकार होगी व्यक्ती इंद्रियों का वैसा उपयोग करेगा औरका मन और इंद्रिया कंट्रोल मेहंगे शिकायत नाही होती साहेब क्या करें? मन नाही मानता येत नाही मानती अमको डायबिटीजॉक्टर साहेबने मना कर रखा जलेबी नाही खानी और फिर खाही क्या सबान मानती नाही और बस ऐस ऐसे, ऐसे जो जो भी है तो यह समस्या उसकी नहीं होती वो अपनी मर्जी से जो करना वही करेगा आवश्यकता के अनुकूल वो इंद्रियों हो का उपयोग करेगा बस उसका देखने वो इंद्रिय जयी हो गया सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा इंद्रियों हो के पांच रूपों में कौन कौन से ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व इन पांच रूपों में संयम सैयम संयम करने से इंद्रिय जया इंद्रिय जय नमक सिद्धी प्राप्त होती है बहुत अच्छा ये तो बहुत जरुरी है ये तो अच्छी तर जी जरुरी है आदमी ढंग जिये बहुत आवश्यक आहे भूत जय इंद्रिय जय किती कम होणी बिलकुल जस आदमी परेशान होगा दुखी होगा उलटा सीधा खायगा उलटे सीधे काम करेगा हा कुठतो सिद्धी आवश्यक पॉलन आवश्यक हिर से नयम सिद्धी होती ऑटोमेटिक होय जो कुठ आवश्यक सिद्धियाक लाभकरी और कुछ व लोकिक क्षेत्र मे फाने प्रदर्शन आदी फेस बचना चक्कर मे अधिक नीम बन मन काय मन भी आयगा वी इंद्रिय आगे बता रहे इसी का फल और आगे बता रहे हैं अड़तालीसवा सूत्र देखिए तनोजवित्व मनोजवित्व विकरण भाव विकरण प्रधान जयश्च प्रधान जय देखो मनोजवित्व आगे नो भाष्य पढ़ लेते अनुतमोत्तमो गति लाभो मनो मनोजैवित्व मनोजैवित्व अब ये तो कह रहे हैं कि कार्य से अनुत्तम गति लाभ हो गई मनोजैवित्व का अर्थ ये कर रहे है कि मन की तरह से स्पीड से काम करना जैसे मन बहुत तेजी से काम करता है ऐसे ही कार्य शरीर का भी अनुत्तम गति लाभ हो सबसे उत्तम गति लाभ अनुत्तम न उत्तमा अस्थित जिससे और उत्तम न हो सर्वोत्तम सर्वोत्तम गति लाभ मतलब तेज गति से शरीर काम करता है ये मनोजवित्व की व्याख्या की है पर ये ठीक नहीं लग रही इसको मन तक सीमित रखते तो अच्छा होता की उसका मन तेजी से काम करता है और उसका मन उसके अधिकार में रहता है और जब जहाँ चाहे अपने मन को टिका सकता है जहां से च हटा सकता है, जहां लगा जहा ऐसा करते तो अच्छा होता उसका मन बढ़िया हो जाता होता बढिया स्पीड से काम करता विदेहा नाम विदेहा नाम इंद्रिया, ना, इंद्रिया, ना, इंद्रिया ना, अभिप्रेत अभिप्रेत देश, देश देश काल काल विषया विषया अपेक्षो अपेक्षो वृत्ती लाभो वृत्ती लाभो विकरण भावाण भावा सब भाषा में गड़बड़ कर रखी तो कहते हैं वी देहा नाम इंद्रिया नाम देह रहित इंद्रिया चली जाती है उसकी देह तो यही रहेगा पूना में और इंद्रिया चली जाएंगी दिल्ली में शरीर तो यही रहेगा और इंद्रिया यहां से भाग जाएंगी दिल्ली और संसद में जाकर के वहां देखेंगी क्या होगा <laughs> वहां जाके देखेंगे सुनेंगे ये लोग क्या बात कर रहे हैं मंत्री मिनिस्टर लोग क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है कैसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एक दूसरे पर तो इस प्रकार से देह रहित इंद्रियों का अभिप्रेत देश काल विषय अपेक्षा जो उस योगी को अभिप्रेत है है उसकी इच्छा है तो बिना ही शरीर के केवल इंद्रियों को वहां भेज देगा उस देश में उस काल में दिन में शाम को रात को जब भी वो इंद्रियों को भेज देगा और वहां पर क्या क्या विषय चल रहे रोग रसगंध आदि उनका ग्रहण कर लेगा उन विषयों की अपेक्षा से वृद्धि लाभ मतलब उनका ज्ञान कर लेना उन इंद्रियों से ये भी करण भाव अर्थात विशिष्ट कर्ण भाव इंद्रिया विशिष्ट हो जाएंगी उनमें विशेष क्षमता उत्पन्न हो जाएगी तो इसका अर्थ भी हम यही करेंगे कि शरीर से रहित इंद्रिया जाए और ये सारा काम करना लें ये तो संभव नहीं सृष्टिक नियम से विरुद्ध इसका इतना अर्थ करिया कर जो हैं वो सक्षम हो जाती है सक्षम होती हैकी क्षमता बढ जाती जे बूक्ष्म गंध कोहण करूक्ष देख सक्ती है थोडा ज्यादा दूर तक देखल इस तर क्षमता बढ जायगी इतनाही समजा चिक ठीक है। फेर आगे कहते हैं प्रधान जय सिद्धी बाहेर सर्व प्रकृती सर्व प्रकृती विकार विकार्वित्व प्रधान इती। इती। इती। तो प्रधान नाम मूल प्रकृती काधान जय का अर्थ वतंभ परिजय प्राप्त होती जीत मूल प्रकृती को सर्व प्रकृती विकार वशिक्त जितणे मूल प्रकृती हे सतुर स्तंभ परमणु और उनसे जितने बने हुए विकार है महत अहंकार इंद्रिया तनवाय पंचमाभूत और सूर्य चंद्रमा और फिर मोटरगाड़ी रेलगाड़ी जो भी सारी चीजें इन सबको वश में कर लेता है मतलब सब चीजें उसके इशारों पर नाचती है वो जैसे चाहे वैसे न चाले जो जब चाहे जो मर्जी कार्य सुधि कर रहे इन चीजों से तो ये सब गड़बड़ वाली बात है ऐसा कुछ नहीं है बस इतना है कि वो प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखता है मतलब अपनी इच्छानुसार इनसे यथा योग्य लाभ लेता है किसी भी चीज से उसको टेलीविजन नहीं देखना बल आह कोण बड्या प्रोग्राम आहोत इतर देशा नाही बंद करता जबना चंद कर गुलाम थोडी गुलाम हमारी इच्छा होगी तो देखेगे हमारी इच्छा होती सुनेगे हमारी इच्छा होती खायगे नाही होगी तो नाही खायगे कंट्रोल हो ये तो बहुत अच्छी सिद्धि है ना कितनी बढ़िया सिद्धि है अपनी मर्जी से जीरा अपनी इच्छा से जीरा किसी के अधीन नहीं मधु प्रतीका मधु प्रतीका इन तीन सिद्धियों का नाम मधु प्रतीका है तीन सिद्धियों का ग्रुप का नाम है मधु प्रतीका तीन सिद्धियाँ मनोजवित्व विकर्णभाव और प्रधान करण पंचकर्ण पंचक स्वरूप जयात स्वरूप जयात अधिगमते अधिगम्यंते तो ये सारी सिद्धियाँ करण पंचक पाँच इंद्रियों के स्वरूप जयात स्वरूप को जीत लेने से अधिगम्यंते प्राप्त होती है तो इंद्रियों के पांच रूपों में संयम करने ऐसी इनको जीत लेने ऐसी ये सारी मधु नाम की सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है अर्थ देखि उपस्थ पाठ कर लिया हमने, अर्थ में अर्थ मे बन अर्थात इंद्रिय जय चे मनोजवित्व मन का तीव्र गतीशील हो जाता नियंत्रण मेहनाण भाव इंद्रियों का विशिष्ट क्षमता वाला हो जर प्रधान जयश्च प्राकृतिक पदार्थ कायंत्रण मेहना प्राप्त होती है और इन्ही का नाम मधु प्रती भी है ठीक है चलिए उनचास सत्व पुरुष सत्व पुरुष अन्यता अन्यता ख्याति मात्र से ख्या सर्व भाव सर्व भाव अधिष्ठातृत्व अधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व सर्व जातृत्वर और भी लाभ होता है निर्भूत रजस तमो मलस्य बुद्धि परे भाष पड्येशार मात्र अन्य अन्य मातृप मातृप प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा तो एक सिद्धि ये है सर्व भाव अधिष्ठातृत्व निर्धत रजस्तमो मल जिस बुद्धि सत्वस्य से ये इसका विशेषण है कार्यो करू का, मल की धुल गे तम की मल भी धुल गाफ सुथरा होुद्ध स्वरूप मे आत्ुप्रधान साफ सुथरा शुद्ध होत चित्त।, चित्त की मल कचरा आधी हट गुद्ध होत वैशार और उसमें अच्छी स्वच्छता चित्त की अच्छी ऊंचे स्तर की स्वच्छता उत्पन्न हो गई ऐसा होने पर संज्ञा और वशीकार संज्ञा वैराग्य अपर वैराग्य अपर वैराग्य भी अच्छा ऊंचे स्तर का उसको पूरा प्राप्त हो गया तो वर्तमान यह बुद्धि सत्व से के साथ जुड़ेगा उसका विशेषण वर्तमान से बुद्धि सत्व इस तरह से जो वर्तमान या विद्यमान बुद्धि सत्व है उसमें अच्छी कुशलता स्वच्छता उत्पन्न हो जाने पर और उच्च स्तर का वशीकार संज्ञा वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर तब क्या होता है सत्व पुरुष अन्यता ख्या मात्र रूप प्रतिष्ठा जो वो चित्त है सत्व मन प्रकृति पुरुष माना जीवात्मा तो प्रकृति और जीवात्मा इन दोनों का अन्य मात्र दोनों का पृथक तो ज्ञान करा रहा है बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है की प्रकृति और प्राकृतिक वस्तु अलग है और जो आत्मा है वो बिल्कुल अलग है ये जड़ है वो चेतन है ऐसे दोनों को स्पष्ट अलग ज्ञान करा रहा है इस ज्ञान कराने वाले रूप में स्थित उस बुद्धि सत्व का क्या होता है सर्व भाव अधिष्ठात फिर जब व्यक्ति का चित्त ऐसा हो जाता है तो उस योगी का सब पदार्थों पर अधिष्ठात हो जाता है उस सब पदार्थों का राजा हो जाता है सबका अधिकारी हो जाता है कोई चीज उसको घसीट के नहीं ले जा सकती जैसे लोगो को घसीटती रहती है चीजें मुझे ये चीज खरीदनी है मुझे वो चीज खरीदनी है अब पैसे नहीं है तो भी कर्जा लेके खरीदनी है <laughs> उसका ऐसा नहीं होता है है तो नहीं है तो नहीं है तो नहीं, है तो नहीं बस केवल दिखावे के लिए या के लिए ऐसे नहीं। कोई के लिए काम नहीं, केवळ दिले पूर्ती करता उसका हर चीज के ऊपर केव है स्वामी है, अधिकारीपण हैसीवन चलता हैर आगे कहते है, सर्वात्मानो सर्वानो गुण व्यवसायत्म का स्वामीनम स्वामीनम क्षेत्रज क्षेत्र दृश्यात्म उपस्थित उपस्थित अब ये गुण उसका विशेषण चलेगा सर्वात्मा गुण संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब सर्व सर्व आत्मान उसके उपादान कारण जगत के सभी पदार्थों का जो उपादान कारण है सब गुण गुण गुण तो सभी पदार्थों के उपादान कारण रूपी जो गुण है वो कैसे है व्यवसाय व्यवसायत्म का वो दो रूपों में विभक्त है एक व्यवसाय कराने वाले निश्चय कराने वाले करणों के रूप में जैसे तेरा कर्ण हो गए बुद्धि अहंकार मन पांच ज्ञान पांच कर्म इंद्रिया चीजें ये तेरह चीजों में जो गुण बैठे हैं सतरजता ये हो गए व्यवसायत्मक गुण ज्ञान कराने वाले निश्चय कराने वाले इंस्ट्रूमेंट के तौर पर और बाकी जो बचे पांच कर्मात्राएं और पंचमा भूत पदार्थ ये व्यवसे यात्मा ये ज्ञान कराने वाले और वो ऐसे पदार्थ जिनका ज्ञान किया जाए ये भोगने के साधन और वो भोगे ठीक है ना तो ये सारे दोनों तरह के जो भी पदार्थ हैं उनका मूल कारण वो सत्तम गुण है कहीं व्यवसायत्मक कहीं व्यवसायत्मक ऐसे गुण स्वामी नाम स्वामी जीवात्मा हो जो इन सबका संचालक है इनका कंज्यूमर है तो जो स्वामी है मन इंद्रियों का संचालक है इनका उपयोग करने वाला है उस जीवात्मा को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ये जीवात्मा के विशेषण शरीर जो है वो क्षेत्र है क्षेत्र जाना क्षेत्रज्ञ जो शरीर आदि पदात्मा को जानता है इनका उपयोग करना जानता है इनका ठीक ठीक, ठीक उपयोग करता है इस प्रकार से उस क्षेत्र को जानने वाले जीवात्मा को जीवात्मा प्रतिके द्वितीय का प्रयोग होता प्रती जीवात्मा के, प्रती, ये सारे, के सारे गुण मतल जगत के सभी पदार्थ अशेष दृश्यात्मकेन उपस्थित अशेष मेष का मतलब बचा हुआ, कुछ बचा अशेष मे कुठ बचा टोटल सारे पदार्थ पूर के पूर जगत के पदार्थ दृश्यात्मकत्वे उपस्थित व दृश्य के रूप मे भोग्य रूप उपस्थित हो जाते हैं जैसे लहर के लिए किसी टेबल पर बहुत सारे भोजन रखा हो 20 प्रकार की भोजन की वस्तुएं रखी हो तो सारी वस्तुए उसके सामने प्रस्तुत है अब उसकी मर्जी जो खाए कितना खाए जैसा खाए जो अनुकूल हो खाए जो ना खाए मत खाए उसके सामने सारी चीजें प्रस्तुत है कोई चीज छुपी हुई नहीं है तो उसको सब मालूम है उसको सब चीज कंप्लीटली मालूम है पूरी तरह से मालूम है की दुनिया में इतनी ही चीजें हैं तेरा करण है और दस वो भूत हैं, टोटल तेईस चीजें सारी की सारी मेरे सामने है, कोई अब बाकी बचे नहीं जिसको मैं नहीं जानता और कल वो मेरे सामने आए और मुझे घसीट ले जाए, अब ऐसा नहीं हो सकता उसको सारी चीजें मालूम है ये इसका अभिप्राय है तो सर्व जाम नाम सर्वात्म नाम गुणानाम गुणान शांत शांत उदित उदित अव्य अक्रमो व्यवस्थिता नाम व्यवस्थित अक्रमोपारूढम ज्ञान यव ज्ञातृत्व नमक है उसको सब च मालूम है सब कुछ कुठ जिथ बचा सारी जणली तो ये सर्व ज्ञाव हर वस्तु कोण लना समजले सर्वात्म नाम जितने भी पदार्थों के उपादान कारण रूपी गुण है संसार के सभी पदार्थों के जो आत्मा रूप, उपादान रूपी जो गुण है सद्रजतम उन गुणों का शांत उदित अव्यपदेश धर्मत्वेन व्यवस्थिता नाम चाहे वो पदार्थ भूत काल में बने हो चाहे वर्तमान में है चाहे भविष्य में बनेंगे भविष्य में आपको ऐसी आइटम बना दे कोय ॲसा मोबाईल फोन दे। शौट, बना देसा साइज का कोप्यूटर बना देट लय साहेब येते मुरूर चिना तो मी जी नाही सकता ॲस नाही होगा येते भविष्य की जितन बनेगी उन सबको भी समज लिपुरे तुम काही रोग और कुठ नाही अबत जित खा लिया पी लिया भोग लिया, लिया मेरी इच्छाए पूरी नाही हुई तो भविष्य मे आप बनायेंगेस्ट होणे वॉली नाही वो भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी चीजों का भी मालिक है उनको सबको कंट्रोल में रखता है कोई उसको घसीट के नहीं ले जा सकती है उसको इस प्रकार से सभी चीजें उसके सामने व्यवस्थित होकर सारी चीजें उसके दिमाग में मन में उपस्थित है वो सबको जीत चुका है कोई प्रेषणा उसको घसीट नहीं सकती इतना मजबूत हो चुका है इस प्रकार से अक्रमोपारूढ़ विवेकदम ज्ञानम विद्यथा ही क्रम के सभी चीजों का विवेकज ज्ञान प्राप्त हो जाता है इसको विवेकज ज्ञान कहते अब यहां इतना सुधार करना है कि एक साथ तो होता नहीं ज्ञान ये तो सिद्धांत विरुद्ध बात की एक साथ उसको दुनिया भर की सब चीजों का ज्ञान हो जाए एक साथ नहीं होता भारी बारिश ऐसी हो सकता है तो इतने लंबे समय तक वो पढ़ता रहा अध्ययन करता रहा चिंतन मनन करता रहा मन क्या बुद्धि क्या इंद्रिया क्या पंचमा भूज क्या सब चीजों का परीक्षण भी कर लिया के पी की देख कहीं तृप्ती नहीं हुई जितना जितना भोगते जाओ, उतना उतना इच्छा घडती जातीस समज म आहि कोण चीजी नाही जो बाकी जोग्य होविष्य मे जित बनातो उस आकर्षित नाही करेगे सबको समजली बस और कुछ नाही परीक्षण करे दम नाही इच्छा शांत नाही कर इस से उसको हर वस्तु का बर उपस्थित हो होता ठीक ठाको विवेक ज्ञान कहते होता यह से है से ही होता है पर सब चो के बारे ज्ञान हो चुका येते विवेक ज्ञान इसी का वारकम था प्रारंभिक रूप तारकम दा, चलिए आगे बढ़ेंगे ऐसा विशोका नाम विशोका नाम सिद्धिर सिद्धिर प्राप्त प्राप्त योगी योगी सर्वज्ञ सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधनों क्षीण क्लेशनो वशी वशी विहरती विहरती ये विशोका नाम की सिद्धि है इस सिद्धि को प्राप्त करके फिर व्यक्ति को शोक नहीं होता उसने देख लिया सब चीजें किती दम नहीं। फिर फेर मन ऐसता नाही की चिजर मी बडे शोक की बाबा अफसोस ॲसा नाही दम नाही वीथोडे दिनो मी दुखी हो जायगा जस चिज कोद रहा नाच राह थोडे दिनो मी पता चल जायगा क्या दम है किती शक्ती होत खुश होत पसी ना जायगा थोडे दिनो मिले तो ठीक, खुश हो नाही खुश हु फुशे क्षमता मेना तो गेले ती उपयोग करी मला जी रे अब ती तो जी रेथे अभि दस सर्व पंधरा सहा पहिले टेलीफोन मोबाईल फोन नाही पहिले नाही जी पाहिले जी रेथे ना काम धंदा भी चल सब कुठ चल जी राहते गे आदत पड गे मग मोबाईल अब नाही जी सगत बिना मोबाईल अब नाही जी सकते। अब तो बाथरूम पता कॉल आता इम्पॉर्टेट कॉल होतो अलग बाब होतो आदत पड गी तर आदत नाही बस व्यक्ती कोणी चिज की आदत नाही होती मी गेली वस्तू प्रयोग करेगे लाभ उठा लगे नाही मिलेगी द शोक नहीं करेगा विशोका नमकी सिद्धी है जो इसको प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं इस सिद्धि को या प्राप्त किस चीज को इस सिद्धि को प्राप्त करके योगी वो व्यक्ति सर्वज्ञ फिर सर्वज्ञ कहलाता है ईश्वर वक्त सर्वज्ञ नहीं ईश्वर के समान सर्वज्ञ नहीं हो जाता सर्वज्ञ का अर्थ सर्वम जाना वो सर्वज्ञ है जो सब जानता है तो सब का मतलब तेईस चीज है दस भूत थी प्रकृति से बनी बोबीस मे मूल प्रकृती कोण येतो पच्चीसीवाच वस्तुन जो नुपी हुई नाही जे सारी चिजे जनता रूप मे सर्वज्ञ होकर क्षीण क्लिश बंधन होत तेरा इंद्रिया दसभूत तेरा और दस हो तेरा इंद्रिय में एक बुद्धि एक अहंकार एक मन पांच पांच पाच ज्ञानेंद्रिया पाच हो गई, तो इन तेरा चिजो कोह समज गोईबी वस्तु मेरी सब इच्छा शांत करण्यामध्ये समर्थ नाही है दस भूत मेसे पाच महाभूत पांच सूक्ष्म दस भूतों में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सब इच्छाओं को शांत करीजें किस से बनी मूल प्रकृति से जब ये नहीं हमारी इच्छा को शांत कर पाई तो मूल प्रकृति में भी इतनी शक्ति जितनी इन में क्योंकि सारी चीजें बनी मूल प्रकृति से तो प्रकृति भी हमारी सब इच्छाओं को शांत नहीं कर सकती तो सारी चौबीस की चौबीस चीजें उसको समझ में आ गई सर्वम जाना कि सर्वज्ञ ऐसा होकर ख्लेश के क्षीण क्लेश बंधनों क्लेशों के बंधन को क्षीण करके अब क्लेश जो थे अविद्या राग अभिनी सारे जो क्लेश थे इन क्लेशों का बंधन था पहले जब ये सारी बातें जान ली समझ ली अब वो बंधन ढीला हो गया धीरे धीरे कमजोर हो गया और खत्म होता जा रहा है अभी पूरा नष्ट नहीं हुआ पर काफी कुछ कमजोर हो गया बंधन ढीला हो गया क्लेशों का अब क्लेश उसको नहीं सताते बोला इसको शोक नहीं सताते इस प्रकार से वशी सब चीजों को अपने वश में करके मन को इंद्रियों को पदार्थों को हर इच्छाओं को सब चीजों को अपने वश में करके, वो से संसार में रहता है। कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं कोई समस्या नहीं कोई कुछ नहीं खूब आनंद से जीता तो यहाँ तक पहुंच गया इतनी इतनी अच्छी अच्छी, अच्छी प्राप्ति कर ली उससे योग्यता बना ली शुक्रकार सुनिए उनचासवा सत्व पुरुष मात्रस्य जिस व्यक्ति को हो, सत्व यानी प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ एवं पुरुष जीवात्मा इन दोनों की अन्यता ख्याति हो गई भिन्न ज्ञान हो गया पृथक्त ज्ञान हो गया की प्रकृति और प्राकृतिक वस्तु ये है और जीवात्मा ये है ऐसा अलग अलग स्पष्ट ज्ञान हो गया ऐसे व्यक्ति का सर्वभाव अधिष्ठा सब वस्तु स्वामी होता हैिष्ठा होता मलिक होता हर ची काय सबकुन योग्यता बनवी अनने योग्य कुठ बचालिये पचास मी तद्वैराग्या दोष बीज क्षय दोष बीज क्षय कै वल्यम क्ष रहे हैं आगे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो कहते हैं तद वैराग्य करना है अभी अटकना आपने बी ए क्रॉस हो गया तो यहाँ और आगे चलना है अभी एमए में प्रवेश लेना है एम ए के बाद पी एच डी करनी है अभी और आगे चलना यानी फंस जाना तो कहते हैं तद वैराग्य आदबी इस सिद्धि से भी वैराग्य प्राप्त करना और आगे चलेंगे फिर क्या करेंगे दोष बीज क्षय दोषो के बीजों का भी नाश करना है अभी दोष जुटे पांच क्लेश अविध्यामिता अभी, अभी, अभी ये मरे नहीं अभी कमजोर हो गए दुर्बल हो गए पीट पीट के इनको कमजोर बना दिया है अब इनको मारना है पूरा जान से मार देंगे पूरा खत्म कर देंगे इनको जब दोष के बीज का भी क्षय हो जाएगा इन क्लेशों के बीज भी कारण भी अंत में मर जाएंगे तब जाके कई फिर जन्म मरण चक्कर समाप्त हो जाएगा फिर व्यक्ति मोक्ष में गए फिर अगला जन्म नहीं होगा यहां तक हमको पहुंचना है यदा अस्य भवति, एवं भवति, एवं भवति लेश कर्म, कर्म सत्वस्य विवेक प्रत्ययो, विवेक प्रत्ययो धर्म, धर्म, धर्म, जब अस्य इस योगी का जिसकी बात चल रही है अस्य एवं भवति जब इसका स्तर ऐसा हो जाता है कैसा हो जाता है क्लेश कर्म क्षय क्लेश और कर्म सकाम कर्म और अविद्यादि क्लेश ये क्षय हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं और सत्वस्य विवेक प्रत्ययो धर्म और इसके चित्त का जो विवेक ज्ञान रूपी प्रवाह है वो उसका कर्म बन जाता है चित्त में शुद्ध ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है अब इत्यादि क्लेश भी कमजोर हो गए सकाम कर्म भी छूट गए और तत्व ज्ञान का प्रवाह सारे दिन चलता रहता है सारा दिन वो तत्व ज्ञान में रहता है तो जो व्यक्ति सारा दिन सूर्य के प्रकाश में रहता है वो कितना खुश रहता है और रात के अंधेरे में कितना कष्ट होता है ठोकर लगती है कहीं है, गिरने का खतरा लगता है कभी खड्डे में न गिर जाऊ नहीं कभी कोई चूह न काट जाए कोई सांस न काट ले कोई बिछू नहीं काट ले अंधेरे में बहुत परेशानी होती है और सूर्य के प्रकाश में सब कुछ साफ दिखता है कोई समस्या नहीं होती तो यह व्यक्ति इतना मस्त रहता है जैसे सूर्य के प्रकाश में व्यक्ति दिन साफ स्पष्ट देख करके सब दुखों से बचा रहता तो उसके चित्त में सारा दिन तत्व का प्रवाह चलता रहता है ऐसा बढ़िया स्पष्ट मस्त राहत सब क्लोशो चे बचा रहता है। फिर कहते सत्व कोकृती का एक भाग और प्रकृती के संपर्क मे जबत राहते रजवरेगा नाही वी ना कि कभी ना कभी हमला करेगे दिन भर तो आपण राहगे मन पे नगे और राग वेष ब्रेक लगा रखेगे तर राक जायगे फेर तो नी आयगी फेर तो सोना पडेगा तम लेगा। ये गुण दबाले काही रज भी नये तम भी नये सत्व भी नये कुठ नाही सतवत सतव तो हय पक्ष मेसो भी छोडना है अभि जो हे सत्य गुण कजा इतना अच्छा स्तर बन रहा है। आगे चल केसोडना हा और ऊपर उठना फिर क्या करना है पुरुष अपरिणामी अपरिणामी शुद्ध हो शुद्ध हो अन्य सत्वादिथि सत्वादित पुरुष जो है जीवात्मा वो अपरिणामी है ये प्रकृति से बने पदार्थो परिणामी है इसमें सत्व गुण रजोगुण तम गुण इनका व्यापार चंचल है चलम चुन वृत्तमिति तो ये हमेशा सत्गुण टिकेगा नहीं रात को थक जायेंगे तमोग गुण बढ़ जाएगा फिर हमको नींद आएगी फिर सोना पड़ेगा तो इसलिए इसको भी छोड़ देंगे और पुरुष जो की अपरिणामी है जिसमें ये परिणाम नहीं होते शुद्ध वो शुद्ध है सत्वाद अन्य वो सत्वादी प्रकृति से पृथक है अलग सत्ता वाला है अन्य पदार्थ है ऐसे दोनों को स्पष्ट अलग अलग जानिएगा फिर क्या हुआ एवं अस् एवं तत्व विरज्यमान, अस्य। ततो विरज्यमान, अस्य। ततो विरज्यमान अस्य। यानी, यानी। दग्धशाली बीज कल दग्धशाली बीज कल अप्रसव समर्था समर्थ स मनसा, मनसा प्रत्यस्तम तो ये सारा वो विचार करता है योगी सत्मच हेय पक्षी ने अस्त सत् छोड़ देना है सब कुछ छोड़ देना इससे और ऊपर उठना है एवं इस प्रकार से अस्य इस योगी का तदो विरज्यमान से इस तत्व वाले ज्ञान प्रवाह से भी विरक्त हो रहा है इससे भी विरक्त होते हुए व्यक्ति का उस योगी का यानी क्लेश बीजानी जो जो क्लेशों के बीज है अंतिम सूक्ष्म कारण अविद्या राग द्वेश अस्मिता आदि के जो अंतिम सूक्ष्म कारण है के भी संस्कार वहां तक शाली दग्ध शाली बीज कल पानी वो सारे संस्कार भी शाली चावल को कहते हैं शाली चावल, खाते हैं ना? साथी चावल, साथी चावल, हैं तो इस शाली चावल के जो बीज हैं उनको जैसे में फूल दिया जाता और वो दख्त चल जाते फिर खेत में डालो तो फिर नहीं हो गए जले हुए चावल के बीज अगर खेत में डालेंगे तब अंकुर नहीं फूटेगा तो जैसे उन जले हुए चावलों के बीजों का अंकुर नहीं फूटता ऐसे ही इन पांच क्लेशों को और उनके संस्कारों को ऐसा भुने हुए चावल की तरह जला देंगे नष्ट कर देंगे जब ये सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे चावलों की तरह से तो अगले जन्म को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे चावलों का तो अंकुर फूटेगा इन क्लेशों का अंकुर फूटेगा अगला जन्म अगला जन्म बंद हो जाएगा ये परिणाम आएगा तो शब्द शाली बीज कल्पानी और बीज कहा जाएंगे मन सात्यस्तम गचंती मन सहित ये सारे क्लेश, क्लेश विनष्ट हो जाएंगे और मन भी टूट फूट जाएगा सारा सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाएगा मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा फिर उसका मोक्ष हो जाएगा इन शरीरों के बंधन से बाहर छूट जाएगा न भूंगते न कितनी अच्छी बात बताई तेजु प्रलिनेशु उन सारे क्लेशों के और उनके पीछों के सब के लीन हो जाने पर नष्ट हो जाने पर खत्म हो जाने पर पुनः फिर पुरुष जीवात्मा इदं तापत्र न घूमते फिर इन तीन दुखों को नहीं भोगता आध्यात्मिक आदि भौतिक आधि दैविक ये जो तीन दुख लगे हमारे पीछे ये सारे छूट जायेंगे क्योंकि शरीर ही छूट जाएगा जब तक शरीर है तब तक ये तीन दुख और अगर मोक्ष हो गया शरीर के बंधन से छूट गए फिर कोई दुख नहीं आने वाला सारे तीनों दुखों से जीवात्मा मुक्त हो जाएगा फिर नहीं हो भोगेगा इन दुखों को तद एते श्याम तदेश गुणानुणा नाम, दुणा नाम, दुणा नाम मनसी मनसी कर्म क्लेश कर्म क्लेश विभाग स्वरूप विभाग स्वरूप अभिव्यक्तान अभिव्यक्ता नाम, नाम चरितार्थान चरितम चरितार्था तो कहते हैं तदा गुणा तो इन गुणों का मनसी मन, मन में कर्म क्लेष विपक स्वरूपेण अभ्यक्ता जो ये मन के अंदर सकाम कर्म के रूप में व्यक्त होते क्लेश अविद्यादि राहद्वेश के रूप में व्यक्त होते हैं और इनके विपाक सुख दुख के रूप में मन में व्यक्त होते रहते हैं सारे इन इन रूपों में अभिव्यक्त होने वाले इन गुणों का चरितार्थाना हो। अब सारा काम संपन्न हो चुका अर्थ मने प्रयोजन चरित मन कंप्लीट प्रयोजन कम्प्लीट हो गया पूरा हो गया पिछला कर्म भर भी हो गई और अपवृत की योग्यता भी बन गई मोक्ष की हो योग्यता भी बन गई सारा काम पूरा हो गया ऐसा हो जाने पर अप्रति प्रसवे अप्रतिप्रसवे प्रसव माने उत्पत्ति प्रतिप्रसव माने विनाश और अप्रतिप्रसव विनाश का फिर उल्टा उत्पत्ती उत्पत्ती हा अभिव्यक्तानाथानाम अप्रतिप्रसव लिखाप्रसव होणार होणार प्रतिप्रसव होय कारण मे लिन हो जाएगा। ये सारे खेळ ये क्लेश आदि जो है ये सब तो नष्ट हो गए और जो शरीर मन इंद्रियों के रूप में जो सत्जतम परिणत हुए थे सूक्ष्म शरीर के रूप में स्थूल शरीर के रूप में इनका हो जाएगा प्रतिप्रसव ये सारे विनष्ट हो के मूल कारण रूप प्रकृति के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे ये है प्रति इनका प्रति हो जाने पर पुरुष जीवात्मा का अत्यंतिको गुण भी हो अत्यंत गुणों से छूट जाना पूरी तरह से छूट गया स्थूल शरीर से भी छूट गया शोषण शरीर से भी छूट गया और कारण शरीर से भी छूट गया तीनों से छूट गया पूरी तरह से छूट गया यह है अत्यंतिक गुणवियोग इसका नाम कैवल्य है यह मोक्ष प्रतिप्रसव होना चाहिए अप्रतिप्रसव नहीं होना चाहिए नीचे हिंदी में भी ऐसे लिखा है इन्होंने चलिए तदास्वरूप प्रतिष्ठा तदास्वरूप चिति शक्ति रेव, रेव पुरुष बस तब तो फिर चिति शक्ति जो चेतन शक्ति जीवात्मा है स्वरूप प्रतिष्ठा के फिर तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया अपने शुद्ध रूप में आ गया प्रकृति से जितना बंधन था सारा अलग हो गया अपने सही स्वरूप में शुद्ध स्वरूप में अकेला हो गया इसी का नाम जीवात्मा स्वरूप मे अकेला आ जाता हा काम मोठा आयगा जरूर आयगा बिलकुल आयगाय हमे रास्ते परिसर पड रे समज रहेोरेटिकल समज लगे रूट तो समजले बंबई जे कॅसे कैसे, -कैसे जायगे रास्ते मे खाला आयगा लोनावाला आयगा फे और कुठ आयगा फे बोले आयगा घर खोपर आयगा फिर जायगा ऐस पूरा रास्ता समज लगे चलंगेंगा कोणसा स्टेशन आहे अच्छा अभि खंटालो चलो ठीक आहे गाडी दिशा मेल रे ॲसे ॲसे रास्ता समजले मोक्ष होगा होगा जरूर होगा सूत्रार्थ होते वैरागी हो जाने जो विष्णू काम उसको भी छोड़ देंगे और चलेंगे, पांच क्लेश और उनके कारणों को, संस्कारों को, संस्कारों संस्कारो कोग बीज हो जाएगा तब हो इस, लिए मोठ्या समाधी लगानी आहे असं समाधी हा व्हिडिओ होिना समृद्ध्या ठीक आहे ना प्रसुप्त हो जाएंगे तंग हो जायेंगे नहीं तक भी तो ईश्वर वाली असमृद्धा समाधि से ही होंगे फिर बता दिया भी ये गुट है आगे चलते जाओ चलते जाओ मां तक ऐसे ऐसे पहुंचे सूत्र इक्यावन स्थानीय उप निमंत्रणे स्थानीय उप निमंत्रण संघ संग स्म अकर्णम पुनः अनिष्ट परसंगा, परसंगा। परसंगा। बहुत बढिया सूत्र सावधान करणे सूत्रास्ते मे खे आता कोविडनाक होता ही कोजनेस श्रू करो रिस्क तो होता हा पता नाही चलेगा नाही चलेगा क्या होगा लाभ होगा हानि होगी क्या होगा दुसरे कम्पिटिशन वॉलेंगीचारा काम बिगाडेंगे बदनाम करेगे झुठे आरोप लगायगे औरना भाव कम करेको मार डालंगे क्या क्या पता किती बाधा काय तो ऐस यहा बहुत सारे खतरे आय काही आपण डायवर्ट करण्याे आयंगे कोण अविद्या कारण कोण जण बुज करोक्षांग खिचो क्यू जा टांग खिचो यसा ऐसे थे बे आयोग हा पागल समजते ॲसे ॲसे जे लोक आयंगे आपा डालंगे तब आपण राहणार आहे लोगों को पहिचानगाडेगे यमको बिगाडेंगेको लक्ष दूर भटकायगे परम नाही बिगडे गुरुजीने बहुत अच्छे वाक्य सिखाय चलिये बोललेत दुनिया सुधरे या ना सुधरे सुधरे या सुधरे हम जरूर सुधरेंगे सुधरे ठीक आहे संकल्प करून उन्नती होगी लोक कहते साहेब दुनिया बहुत बिघड गे हुन्या बहुत बिघड गे तुम आपली बाब करो तो बिगडे हो आपली बात करो मुझे सुधरणा की नाही सुधारना अपनी बात करो तो गुरुजी कहते दुन्या पहिले बा दुनिया, दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम जरूर सुधरे दुसरी बानया सुधरे या बिगडे दुन्या सुधरे या बिगडे बिगड बहुत सावधनी दुनिया तो बिगडो देख देख के बिगडणार बिगडणार सावधान राहणार उस सावधानी के लिए सूत्र बताया पतंजलि महाराज ने कहा खतरा है जगह जगह पर सावधान रहना गिरना नहीं चलिए भाष्य बढ़ते हैं चतवार हो अमि योगिना अमि योगिना प्राथमिकल प्रथम कल्पिको प्रथम कल्पिको भूमिका मधु भूमिका प्रज्ञा ज्योति प्रज्ञा ज्योति अतिक्रांत भावनीय भावनीय चार प्रकार के योगी होते हैं जितने भी योगी होते हैं उनके चार भाग कर दिए चार कैटेगरीज बना दिए वर्ग तो एक है प्राथम कल्पिकाथम कल्पिक पाठ दिए तो प्राथमकल्पिक प्राथम है शुरुआत बिगिनर्स जो अभि शे करचालती धारणा ध्यान समाधी लगाली सम्रज्ञा समाधी, लगा समाधी प्राप्त हो, वो हो गी वस कॅटेगरी के अच्छा योग्यता बनली खूप मेहनत की तपस्या की तीसरे है प्रज्ञा ज्योती जिनकी बुद्धि और ऊंची स्तर की है विकसित इनसे भी ऊंची योग्यता था वाले थर्ड कैटेगरी और चौथे अतिक्रांत भावनीय ये तो बिल्कुल मोक्ष के किनारे पर ही बैठे वह जीवन मुक्त के आसपास हो चुके हैं इनको एक छलन मारनी और गये मोक्ष में के चार प्रकार के योगी होते हर एक चर्चा करेंगे पत्र अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रथमा प्रथम तो प्रथम वर्ग के लोग हैं प्रथम कैटेगरी के वो है तत्र अभ्यासी नए नए अभ्यासी है प्रवृत्त मात्र ज्योति अभी तो उनकी ज्योति थोड़ी थोड़ी चली है दीपक जलना शुरू ही हुआ अभी तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश उनको मिलना शुरू हुआ है बस ज्योति में प्रवेश ही कर रहे हैं वो योग की ज्योति में एंट्री कर रहे हैं नए नए तो दूसरा दुसरा हैतंबर प्रज्ञा जिसको प्राप्त होईल सम्रज्ञ समाधी वाग वेवल परिने अच्छा प्रगति कर तीसरा भूतेंद्रिय जयी भूतेंद्रियी तृतीय सर्व भाविक साधनाभिमान ये तीसरा है जिसने भूतों और इंद्रियों को जीत लिया है दो सिद्धियां आई थी भूत जयी इंद्रिय जय ये सब सिद्धियां प्राप्त कर ली फिर सर्वेशु भावितेशु भावनीयेशु जितने भी पदार्थ अब तक उत्पन्न हो चुके हैं जो उसको संसार में घसीट सकते हैं अब तक पैदा हो गए उनको भी जीत लिया उसने पाएंगे इतनी वेराइटी ऊंचा बना लिया पर आवनीये शू और जो अभी भविष्य में हो सकते हैं ऐसी नई नई चीजें बनेगी ऐसे ऐसे फोल्डिंग कंप्यूटर बनेंगे ऐसे लपेट के जेब में रख लो ऐसे ऐसे कंप्यूटर बनेंगे उसको देखकर मन करेगा भाई ये तो बढ़िया चीज है इसको तो खरीद लेना वो तो हमारा मन लुभा लेगा आदि आदि कोई भी भविष्य में ऐसी जितनी भी चीजें बनेंगी उन सब भविष्य में बनने वाली चीजों में भी उसको राग नहीं होगा रक्षा बंध उसने अपनी रक्षा का प्रबंध कर लिया वो चीजें भी उसको घसीट नहीं सकती जो बन चुकी वो भी नहीं घसीट सकती जो नहीं बनी और कनको बनेगी वो भी नहीं घसीट सकती उसने पूरी प्लानिंग कर ली पूरी तैयारी कर ली पूरा तत्व उसका मजबूत हो चुका है कोई चीज उसको घसीट के नहीं ले जाएगी संसारण में इतनी योग्यता बना चुका है वो थर्ड कैटेगरी का है कृत कर्तव्य साधन आदिमान सारे साधन उसने कुछ और जो भविष्य में काम करना उसके भी साधन जुटा लिए, सब कम्प्लीट साधन उसके, काम बाकी है साधन साधन जुटाली साधनो मे अभि नाही तीसरे स्तर का और चौथा चतुर्थु यस्तो यस्तो अतिक्रांत भावनीय अतिक्रांत भावनी और जो चौथा नम हा अतिक्रांत भावनीय व्याख्या बढस्य चित प्रतिसर्गा चित्त प्रतिसर्गा एको अर्थ एक एक बस उसका तो चित्त का विनाश करना बस एक है एकही प्रयोजन बाकी आहे मतलबी मुक्त उसके सारे दर्ग बीज होगे सारे क्लिश खतम हो गे संस्कार भी नष्ट होय बस शरीर धारण कि बैठा छोडना माहिती मृत्यू की राह देख रो जैसे शरीर छूटेगा वया मोक्ष टॉप लेवल का सबसे उत्तर सप्तविधा से सप्त विधा से प्रज्ञा प्रांत प्रज्ञा प्र अस इस चौथे स्तर वाले तो अस् इसकी प्रांत प्रज्ञा उच्च स्तर की जो बुद्धि होती है वो सप्तास प्रकार की होती है जैसे की दो सप्ताह में हमने पढ़ा तस् सप्तधा प्रांत प्रज्ञा उसकी सात प्रकार की उच्च स्तर की बुद्धि होती है तत्र, तत्र, साक्षात कुर्वतो, साक्षात कुर्वतो, देवा, भूमि साक्षात्मि सत्वुद्धि तो अब कहते हैं ये चार प्रकार के जो योगी हैं इनसे जो पहिला वाला आहे वयाही वठाई नाही तो गिरेगा क्या खत है नाही गिरते तो वो हैं जो उठ चुके हो पहा पर गरने खतरा जो पहिले मैदान मेटा गिरेगा <laughs> उसका तो क्या गिरना तो उसो कोण खतरा अच्छा तीसरे वेळेने पूरी तयारी कर रखी वी गिरनेवाला नाही चौथा तो बिलकुल कनारे पे बैठा हा मोक्ष केसोबी कोण खतरा खतरा दुसरे वॉलो उस पर उसको समस्या है वो बिगड़ सकता है उसको लोग बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे तो कहते हैं तत्र मधुमतिम भूमि साक्षात कुर्वतो ब्राह्मणस जिसने मधुमति भूमि को अवस्था को प्राप्त कर लिया साक्षात्कार कर लिया रितंबरा प्रज्ञा वाला है सम्रज्ञा समाधि प्राप्त हो गयी अच्छी तपस्या की अच्छी मेहनत की अच्छी योग्यता बना ली ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को स्थानिनो देवा वो स्थान वाले देवलोग जिनके पास बड़े बड़े स्थान है बड़े बड़े मकान है बड़े बड़े आश्रम है बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है मकान है जमीन है खेती है सब कुछ है सेठ लोग जमींदार लोग वो लोग क्या करेंगे उस ब्राह्मण की सत्व विशुद्धि अनुपश्यम तित्त की शुद्धि को देखते हुए भाई इसने वास्तव में तपस्या की है अब ये स्तर का व्यक्ति है का व्यक्ति है इसने खूब तपस्या कर लिए चलो इसका लाभ उठाएंगे और वो उसको निमंत्रण देंगे उसकी चित्त शुद्धि उन अपनी संपत्तियों के माध्यम से उसको निमंत्रण देते हैं आओ जी आओ हम एक बड़ी संस्था बना रहे हैं आपको उसका अध्यक्ष बना देंगे आपका राज्य चलेगा आपके नीचे पचासों कर्मचारी होंगे इतना बड़ा आश्रम बनाएंगे सारा आपके नाम कर देंगे जमीन आपके नाम संपत्ति आपके नाम और आपको मालिक बना देंगे आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा आप जो कहोगे वैसा होगा आप आ जाओ बस हमारे अध्यक्ष बन जाओ ऐसे ऐसे उसको निमंत्रण देंगे और क्या क्या बताएंगे निमंत्रण इन संपत्तियों के द्वारा उसको लुभाएंगे क्या कहेंगे भो पढ़िएताम यह रम्यताम कन्या रसायनिदरा मृत्यु बाधते वैहायसं, यानम, अमी हायस याकल्पद्रुमा अनुकूला श्रोत्र कायः दिव श्रोत्रचक्षुषी वज्रोपम काय स्वगुण इदं अक्षयं अजरम अमरस्थानम देवानाम प्रिती इतने इतने प्रलोभन दमाचार्य नचिकेता कोलोभन दिी मांगलो घोडे मांगलो रथ मांगलो बँडबाजे मांगलो जमीन मांगलो लंबी उमर मांग लो खान पीना सोना चांदी ये वो मांग लो इच्छा हो, मरने क्या होोडो तो इसे क्या रखाय अच्छी अच्छी चीजें मांगो खाओ पियो, डांस करो पार्टी करो शादी करो ये करो वो करो कितना मौज मस्ती है कितना संसार में सुख ऐसे ऐसे उसको प्रलोभन दिया पर वो नहीं फसा. तो ऐसे ही जो व्यक्ति तपस्या करेगा साधना करेगा और अच्छी योग्यता बना लेगा तो सेठ लोग उसको भी निमंत्रण देंगे और ऐसे ऐसे फंसाने की कोशिश करेंगे तो पतंजलि महाराज कहते हैं सावधान फंसना नहीं ठीक है तो क्या बोलेंगे वो यह आस्यता आई आये श्रीमान जी यहा बैठिये रास्ते ताम बैठे ये रम्यताम यहां खूप आनंद किजिये कमनी वागा देखिने कितने असगुल्ले बनाये गुलाब जामुन बनाये खाणे पिने की चिजे बढ्या बढ़या फट्या फटिया आम का जूस है और यलना जूस है फलना है क्या क्या चीजे है कमनिया यम कन्या और देखो हमारी बेटी है बिलकुल युवावस्था मे है बिलकुल तयार है और औरसे विवाह करलो युल तैयार है विवाह के योग्य है, और बड़े अच्छी गुणवत्ती है नम्र है सुशील है चरित्रवती हैी है, है सारे गुण उना दे तुम्ही विवाह करलो और रसायनम इदम जरा मृत्यु बाधते अवनप्राशेह बना बड़ अच्छे वैद्य जी के निर्देशन मे बना बुढापे कोर मृत्यू कोर रखता है आयु को बढा है बहुत बढिया रसायन हैस कावन करे और फिर हमारे यहां कोई कमी नहीं है वही हायसम इदम यानम हमारे पास हवाई जहाज भी है हेलीकॉप्टर भी है बड़ बड़े बड़े सुविधाएं है मोटर गाड़ियां भी हैं बड़ी बड़ी शिवर लाइट जैसी बहुत सारी सुविधाएं कोई धीरू भाई जैसा कोई ऐसा सेठ तो वो बोल ही सकता है ना उसके पास तो सारे साधन है वो तो किसी को भी ऐसा निमंत्रण दे ही सकता है तो इस प्रकार से वो कहेगा मेरे पास साधन भी बड़े बड़े हैं अमिकल्प द्रुमाह और मेरे बाग बगीचे में ऐसे बढ़िया बड़िया वृक्ष है वृक्ष और तरह तरह की सुगंधी दार और रात की रानी और क्या क्या सब कुछ है हमारे यहाँ पुण्य मंदा की नहीं देखो पीछे बढ़िया नदी भी बह रही है, है सुगंध आती है पक्षी चहचहाते हैं कितना बढ़िया वातावरण होता है ऐसा कहा मिलेगा आपको आओ, आओ आओ हमारे यहाँ चलो इसका सेवन करो और सिद्धा महर्षय हमारे आश्रम में बड़े बड़े विद्वान है यहाँ पर अच्छे अच्छे अद्वान है के विद्वान है अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग केल माग आपल्या उत्तमा अनुकूल अफसर और अच्छी अफसराय सुंदर सुंदर स्त्रिया जो यहा सेवा करती खा पीना सफाई झाडोच सब बजा के रखती हैं। और जो आपण जो चाहिए सब मिले दिव्य श्रोत्र चुषी यहां पर दिुमारे पास रेडिओ की सुविधा है टेलिविजन की सुविधा है सारी सुविधा है कम्प्युटर भी है सब कुठ है वज्रोपम काय और मजबूत शरीर वेळे बड़्या बढिया अंगरक्षक वी हमारे पास उपलब्ध है कोतरे वली बाई सब प्रकार से स्वगुण सर्वं इदम उपार्जितम आयुष्मता ये सारी चीजें जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं जो सब चीजें हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप इनका प्रयोग करें यहां सेवन करें इन चीजों का ये कोई आपको हम ऐसे भिखारी मान के भिक्षा में नहीं दे रहे आपने तपस्या की आपकी योग्यता से आपके गुणों से ये सारा चीज आपको मिल रहा है कोई हम आपको भिक्षा में नहीं दे रहे आपकी मेहनत है ये उस मेहनत का फल है अब आप फल भोगिए आइए इस तरह से उसको लुभाते हैं प्रलोभन देते है, योग्यता से आपके गुणकर्मो से तपस्या से मिल रहा है ऐसा नहीं समझना को हम आपको भी में दे रहे हैं। ऐसा नहीं प्रतिपदम आइए आइए इसको प्राप्त कीजिए इसको इसका सेवन कीजिए और ये जो स्थान है जो हमारा ये आश्रम है ऐसा है यहाँ अक्षय पूरी सुरक्षा यहाँ कोई खतरा नहीं है कोई चोरों का हमले का कोई खतरा नहीं है बड़े बड़े अंगरक्षक सैनिक रखे हैं, हमने चारों तरफ बंदूकधारी मजबूत बिल्डिंग है कोई समस्या नहीं है अजरम अमर स्थानम यहाल्दी से आने वाला नहीं है ये स्थान भी बिगड़ने वाला नहीं है वर्षो तक दो सौ दो साल तक ये बढ़िया बना रहेगा इतना मजबूत बनाया अमर स्थान यहाँ तो पूरी जिंदगी आराम से काटो कोई समस्या ही नहीं इस प्रकार का देवानी बड़े बड़े विद्वानों को यह प्रिय स्थान है बुद्धिमानों को यह पसंद है, इतना बढ़िया स्थान है। आप आइए और इन चीजों का सेवन कीजिए ऐसे ऐसे निमंत्रण मिलेंगे आप सम्प्रज्ञात तक नहीं पहुंचे उससे पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे सावधान <laughs> कभी फिसल <नहीं> जाना <laughs> बटक जाना कितनी अच्छी बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं ठीक है रहना अपने मार्ग पर बहकाने वाले बहुत मिलेंगे तो कहते हैं एवं अभिधीयाना एवं संगदोषान संग, दोशान। संग दोशान। भावयेत। भावयेत। भावयेत। जब सेठ लोग उसको ऐसा निमंत्रण देंगे ऐसा कहेंगे तो ऐसा निमंत्रण प्राप्त करने वाला वो व्यक्ति ऐसा कहा जाता हुआ वो व्यक्ति क्या करे तब संग दोशान भाव अगर मैं इन चीजों का संग करूंगा तो क्या क्या खतरे उत्पन्न होंगे क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी क्या क्या गड़बड़ होगी उसका विचार करे इन भोगों का संग मैंने किया तो बहुत खतरा है आगे नुकसान हो जाएगा ऐसा विचार करे तो वो किस भाषा में विचार करे वो आगे बदलाते हैं घोरेश पच्यमानेन न... न... मया, मया जनन, जनन मरन, मरन, अंधकारे ंगारेषुंग अे विनाशी कथि आसादी बहुत विनाशीपी भाषा ऐसी भाषा में वो चिंतन करे उस प्रलोभन से बचने के लिए खतरा है वो कहता है घोरेशु संसार अंगारेशु इन घोर संसार के अंगारों में जलती हुई आग में मैं दुखी था पक रहा था पच्ची माने नया मैं जल रहा था संसार के अंदर राग की अग्नि है द्वेश की अग्नि है चारों तरफ राग द्वेश फैला है राग विराग योरी होगा सृष्टि राग द्वेष का माहोल इनसे बचना बिन हैनदारी जीना चो तो पडोशी जीना घर का पडोशी जीना रिश्तेदारो जीना घर के सदस्य गडबड करते जन मे राग द्वेष हो जाय तो घर के सदस्यही नाही जीने देता वल्ट उलटे प्लॅन करते आपस मे गोली मार देते हैं, एक दुसरे रोज घटना सुनते चारों तरफ खतरा है तो वो व्यक्ति सोचता है इन संसार के अंधारों में चल रहा था पक रहा था दुखी हो रहा था है? और जनन मरण अंधकार विपरिवर्तमान मया ये सब मया के विशेषण कितने ही जन्मों से जन्म मरण के अंधकार में धक्के खा रहा था पिट रहा था कितनी मैंने मार खाई कितने जन्मो तक दुख भोगे जैसे तैसे करके किसी तरह से मुश्किल से क्लेश तिमिर, तिमिर विनाशी योग कितने जन्मों की साधना के बाद तपस्या के बाद कितने दुख सह सह करके मुश्किल से तो एक योग का दीपक मिला है, जो मुझे इन क्लेशों से बचाने वाला है ठीक है योग प्रदीपक क्लेश तिमिर विनाशी क्लेशों के अंधकार का नाश करने वाला एक योग का प्रदीप मुझे मुश्किल से तो मिला है, इतनी तपस्या के बाद ठीक है तस्य, च एते, विषय वायव प्रतिपक्ष एते योनय यो यो ये जो तृष्णाओं के कारण है इच्छाओं को बढ़ाने वाले इच्छाओं के कारण कौन विषय रूपी वायु ये जो रूप रसगंध विषय है ये इच्छाओं को बढ़ाने वाली है ये रूप रसगंध जो विषय है इच्छाओं को बढ़ाते हैं और ये विषय रूप वायु तस्पक्षा कस्य योग प्रदीप ये योग के दीपक को बुझाने वाली है विषयों की वायु जो इच्छाओं को भड़काने वाली है ये तो योग दीपक को बुझा देंगे मुश्किल ऐसी तो मिला पर अब फिर ये डूब जाएगा खत्म हो जाएगा ना बाबा ऐसा नहीं करो तो ऐसा सोचना चाहिए स खुद लब्धालोको कथम कथम अनया विषय मृग मृग तृष्णया वंच प्रदीप तो वो सोचता है कि की सख वह यह मैं जो इतने जन्मों से तपस्या कर के मुश्किल से तो यहां तक पहुँचा एक मुझे दीपक मिला जो अंधकार से बाहर निकालेगा अविद्या से काम क्रोध से और ये विषयों के जो वायु हैं, ये सब उसको उड़ा देंगी बुझा देंगी तो मैं मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं मुश्किल से मुझे थोड़ा सा प्रकाश मिला है लब्धालों का ये प्रकाश मुझे मिला है योग का प्रकाश सच्ची विद्या का प्रकाश तो अनाया विषय मृग तृष्णया वंचा ये जो विषयों की मृग तृष्णा है मृग तृष्णा आप जानते हैं जब हिरण दौड़ता है ना रेगिस्तान में को दूर 2 कलोमीटर दूर पानी पनी है पनी दिसतो प्यास लागती दौडता जे दो किलोमीटर पहच वूप मे रे चमक रही जेसा दिख रहा दौडता जाता है और पनी दिखता, दिखता है जे पोहचता मिता नाही फिर दौडता फिर और दो किलोमीटर आगे दिखता हा वो बेचारा दौड़ते दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देता है मर जाता है बेचारा पानी उसको मिलता नहीं उसकी हालत खराब हो जाती है मर जाता है उसको बोलते हैं मृग तृष्णा मृग को इच्छा बनी रहती है पानी की और पानी मिलता नहीं ऐसे ही जो संसारों के संसार के जो भोग्य है ये भोग्य पदार्थ इनमें सुख की इच्छा व्यक्ति की बनी रहती है वो सोचता है इन भोग्य पदार्थों को भोग भोग कर मेरी इच्छा शांत हो जाएगी और वो हिरण की तरह मार खाता रहता है उसकी इच्छा शांत होती नहीं और वो भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है भोगों के पीछे और जन्म जन्म तक चक्कर में पड़ा रहता तो कहते हैं ये विषय जो हैं ये मृग तृष्णा की तरह से हैं इस विषयों की मृग तृष्णा से अनाया वंचिका इससे ठगा हुआ ये तो मुझे ठग लेंगी मैं तो वापस बस जाऊंगा न बाबा ऐसा नहीं करूँगा इन विषयों की मृग तृष्णा से ठगा हुआ तस्य पुनः प्रदीप फिर से दोबारा उस दीप्त जलती हुई खूब तेज जलती हुई संसार अग्नेह उस संसार रूपी अग्नि का आत्मान अपने आप को कथम ईंधनी कुरियामिति कैसे वापस उस भट्टी में वापस कैसे झोंक दो अपने आप को मुश्किल से तो बाहर निकलाउ फिर वापस वही जाके डूब जाऊँ ना बाबा ऐसा नहीं करूंगा ये नहीं मेरे बस का काम इस तरह से वो व्यक्ति सोचता है ऐसे उसको सोचना चाहिए जब उसको सेठ लोग निमंत्रण देवे आई, आई आई आपको ये सारी सुविधाएं देनी अच्छा बाबा जी नमस्ते मुझे नहीं चाहिए तुम अपने बैंड बाजे अपने पास रखो जैसे नची ने कहा था तब ही वो नृत्य गीत ये सारे नाच गाने बैंड सोना चांदी अपने पास रखो मुझे नहीं चाहिए बस ऐसे ही सावधान रहना स्वस्थि स्वप्नोपमे स्वप्नोपमे कृपण जनपण प्रार्थनीयभ्योनीय विषय निश्चित मति समि समाधि भावे तो उसको किस तरह से अपना बचाव करना है जब इस तरह के निमंत्रण मिले तो उसको ये कहना है स्वस्ति व जाओ जाओ तुम्हारा कल्याण हो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तुम अपने घर में रहो मुझे नहीं चाहिए स्वप्न उपमेभ्यो, स्वप्न के समान ये स्वप्न के समान लुभावने हैं स्वप्न में व्यक्ति को हाथी घोड़े महल सोना चांदी पर्वत सब कुछ दिखता है पर होता कुछ भी नहीं ऐसे ये सारे जो भोग्य पदार्थ है ये सब हमें आश्वासन तो दे रहे सुख का पर इनमें सुख है नहीं थोड़ी देर का सुख है फिर चार प्रकार का दुख फंस जाएंगे फिगर सुख लिया ऐसे याद रखना है जाओ जाओ स्वप्न के समान इन विषयों का कल्याण हो जो मुझे नहीं चाहिए कृपण जन प्रार्थनी ये भ्यो वैसे कृपण कार्य होता है कंजूस सामान्य अर्थ तो वो हो पर प्रसंगानुसार अर्थ बदलना होता है तो यहां कृपण कार्य करेंगे अज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति इन विषयों की प्रार्थना करते देखो सारे मंदिर में क्या मांगने जाते हे भगवान तू कार दिला दे एक नहीं दो चार दिला दे लिफ्ट करा दे गिफ्ट करा दे बता दे क्या क्या गाते रहते अज्ञानी लोग मांगते हैं सारी चीजें तो मैं अज्ञानी थोड़ी हूँ भगवान की कृपा से गुरुजनों के आशीर्वाद से मुश्किल से तो समझ में आया कि ये सब दुखदायक है भोग्य पदार्थ अब मुश्किल से तो छूट आऊंगा ये फिर मुझे उलझाना चाहते है ना बाबा मैं नहीं बसने वाला ये तो अज्ञानी लोग मांगते हैं उनको दे देना हे विषय जो तुम्हारी कामना अज्ञानी लोग करते हैं, ऐसे तुम विषयों का कल्याण हो मुझे नहीं चाहिए जाओ जाओ मेरा पीछा छोड़ो एवं इस प्रकार से निश्चित मती अपनी बुद्धि को पक्का करके मजबूत बना करके ये सब हानिकारक है सब मुझे वापस फंसा देंगे राग द्वेश में अविद्या में और बढ़ा देंगे मेरी अविद्या ऐसा सोच करके समाधि भाव वो अपनी समाधि को बनाए रखे उसको नहीं छोड़े उसको जंगल में चाहिए। वो अपनी साधना करता रहे भले जंगल में रहे नगर में रहे कुछ कुछ प्रचार भी करेगा काम करता रहे पर सावधान रहे कि बहुत सारे निमंत्रण मिलेंगे भले वो थोड़ा बहुत प्रचार भी करे कोई बात नहीं अपनी स्थिति को गिरने नहीं दे अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे चौबीस घंटे उसको संसार में दुख दिखना चाहिए हाँ कहीं भी सुख नहीं दिखना चाहिए बुद्धिमान को दुखम एवं सर्व भाषा मेता बडबडा चे जि सुख दिस व्यक्तीने सारा वैराग्य प्राप्त कियात्वो कोण लिया सर्व ज्ञा सर्व भाव अधिष्ठातृत्व सब पार कर लिया उसको सब समझ में आ गया सब जान लिया उसने कहीं भी सुख नहीं है इसलिए वो कहीं फंसेगा नहीं और ऐसे उनकी उपेक्षा कर देगा उन सेठों से झगड़ा नहीं करेगा उनका अपमान नहीं करेगा उनको प्रेम से निवेदन करेगा कि सेठ जी नमस्ते मैं क्षमा चाहता हूं मैं ये काम नहीं कर सकता ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है मेरे लिए हानिकारक है आप मुझे क्षमा कर बस ऐसे अपना पीछा छुड़ा करके चुपचाप चलाएगा काप नहीं करेगा, उनको से नहीं देखेगा, उनको दृष्टी के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा तुम बेकार फे मुसना ऐस नेगा सभ्यता चे बस आपण बचाव करले ऐसे व्यक्ती कोवधान राहणार आग संगम संगम अकृत्वा स्वयं अपि स्वयं ना एव देवा, देवा प्रार्थनीय एक खतरा है खतरा तो, तो बच गया, एक खतरा पार हो गया, इसके बाद एक दूसरा खतरा और पॅदा होता है, वो है अभिमान का वो अच्छा अब्दुझे अनिल अंबानी जैसे मुकेश अंबानी जे बडे बडेसेठे आते हात जोड नमस्ते करते, करते गुरुजी आप आव हमारे, हमारे प्रयोग करो इन चिजो कामस्ते अब् ब आदमी हो सक्ता है ठीक आहे ना बडे बडे अफसर लोग मुमस्ते करते बडे बडे अधिकारी मेरा समन करते फुलहार फुल पहनात और आधी आधी तो ये सब सोच करके अभिमान भी नहीं करना उसमें दूसरा खतरा है फिर डूब जाओगे जैसे ही अभिमान आएगा बुद्धि नष्ट हो जाएगी अभिमान का काम है बुद्धि खराब करना और बुद्धि बिगड़ी और हो, सब कुछ गया बुद्धि तो असली चीज है जो हमको बचाए रखती है खतरों से बचाती है बुद्धि तो सबसे बड़िया हथियार है और अभिमान आते ही बुद्धि का नाश करता है इसलिए अभिमान से बचे रहना यहां समय का अर्थ है अभिमान शिकार कहते हैं संगम अकृत आपने संग तो नहीं किया भोगों का भोग, भोग तो नहीं भोगा उससे तो बच गए और माफी मांग ली कि नहीं साहब मैं माफी चाहता हूँ मैं ये काम नहीं करूँगा फिर इसके बाद स्वयं अभी न कर फिर अभिमान भी मत करना कैसे अभिमान हो सकता है वो ये सोच सकता है अहम देवा नाम अपनी प्रार्थनीय हो। अब तो बड़े बड़े सेठ भी मेरे आगे पीछे घूमते और मुझे प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूँ समझ सोचना स्मयाद अयम सुस्थितम सुस्थित मन मन मृत्युना न आत्मान भावय यदि अभिमान कर लिया तो उसमें क्या मुसीबत आएगी क्या अनर्थ होगा आ गया तो एक दृष्टांत देते हैं अभिमान करके अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट मानता हुआ ये व्यक्ति जो अभिमान करेगा वाला व्यक्ति क्या सोचता है बिल्कुल ठीक हूँ मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ उसको यह पता नहीं कि मैं घाटा कर रहा हूं मैं नुकसान कर रहा हूं अपना अभिमान कर रहा हूं उसको पता नहीं चलता यदि उसने ऐसी गलती की अभिमान की तो क्या होगा मृत्युना केशेश गृहित वो जैसे किसी ने मौत ने किसी के बाल पकड़ लियो हो मौत जब किसी के सर के बाल पकड़ लेगी तो अब कहा छूटेगा वो तो मरेगा वो तो जैसे मौत किसी के बाल पकड़ ले सर के फिर उसका बचना कठिन है ऐसे ही अभिमान जो है मौत के समान उन्नति नहीं कर पाएगा आत्मान न भविष्य फिर आगे उन्नति नहीं कर पाएगा वहां से उसका पतन शुरू हो जाएगा वहां टिक भी नहीं पाएगा जहां तक पहुंचा वहां भी नहीं टिकाय नीचे गिरेगा अभिमान आती इसलिए अभिमान नहीं करना कभी भी नहीं करना ठीक है तथा चार छिद्रांतरापेक्षी नित्योपचर्य प्रमादो।, प्रमादो लब्ध विवर उत्तम भविष्य एक और दोष है इसका साथी पड़ोसी वो है प्रमाद लापरवाही व्यक्ति अभिमान करेगा और फिर ऐसे ही लापरवाही करता रहा बार बार अभिमान करता रहा तो ये लापरवाही क्या करेगी उसका विनाश कर देगा तथा जो ये प्रमाद है ये इस व्यक्ति के छिद्रों को देखता रहता है इसके वी प्वाइंट ढूंढता रहता है कब कहा हमला किया जाए इस व्यक्ति पर कहा हमला किया जाए कब किया जाए कैसे किया जाए ये लापरवाही का एक दोष है जो उसका विनाश करेगा जो की नित्यम यत्नोपचर्या जो नित्य ही प्रयत्न से दूर करने योग्य है लापरवाही को रोज दूर करना चाहिए रोज मेहनत करना चाहिए सावधान रहना चाहिए लापरवाही लापर को जरा भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए उसको हमला करने का अवसर नहीं देना चाहिए क्यों क्योंकि यह लब्ध विव रहा इसको छिद्र मिलते ही मौका मिलते ही हमला कर देगा और हमारी पिटाई हो जाएगी क्लेशान उत्तम भविष्य थी वापस क्लेशों को फिर बढ़ा देगा लापरवाहीमारे क्लोशो कोध्या कोकेश कोस उचा उठा देवधान राहणार अभिमान नाही करणार लापरवाही नाही कर भोगो का संग न करणार सारे खतरे है तथ पुन पुन्हा अनिष्ट प्रसंग प्रसंग यदि हमे भोगों का संग करलियादी भोग, कर अभिमान करपरवाही की तो फेर वापस नीचे आता अनिष्ट प्रसंग फेर सत्यानाश हो जितना चढ़े थे वापस नीचे धड़ाम से गिरेंगे, हाथ मुंह टूटेगा फाउ टूटेगा विनाश हो जाएगा मतलब प्रगति नहीं होगी पतन एवम संग संगय स्मय अवपुर भावितो, भावितो, अर्थो अर्थो दृढ़ी भविष्य भविष्य तो इस प्रकार ऐसी उस योगी को सावधान रहना चाहिए संग और स्मय न करने वाले व्यक्ति का अभिमान भी, नहीं किया, भी नहीं किया, इन से बच गया, ऐसे व्यक्ति का अर्थो जो उसने की है, वो वो गोसे व्यक्ती कागती भविष्य टिकावल नीचे अभिमान नाही करणार भोगन फसना भावनी अर्थो अभिमुखी भविष्य जित ऊचा टिका राही और आगे जो काम बाकी है वो भी होने लगेगा और आगे आगे बढ़ेगा जो भावनी अर्थ है वो सामने आएगा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और अधिक उन्नति होगी तो ये बहुत सावधानी रखने की बात थी ये बहुत अच्छी बात बताई अब सूत्रकार सुनिए स्थानीय उपनिबंध स्थानीय स्थान वाले लोगों के द्वारा सेठों के द्वारा धनवान और अधिकारी और ऊंचे ऊंचे पद वाले लोगों के द्वारा जो समाज में अपना दबदबा रखते हैं ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे्रण दि पदार्थो का, का दिए ना, तो भोग का करना है का, ना ही अभिमान करणा काम न करणे क्य पुनर्निष्ट प्रसंग फिर चे वापस पतन का खत आहे बचकर तो ये सूत्र भी एक साथ जोड़ लीजिए अपने रोज के आवृत्ति में इसको रोज याद रखना है कि अभिमान नहीं करना भोगों में नहीं फंसना मुश्किल से तो बाहर निकल के आए राग वापस वहां नहीं डूबना तो ये आपको अविद्या से राग द्वेष से बचाने वाला सूत्र है जैसे मैंने बताया था योग दर्शन के दूसरे पाद का पांचवा सूत्र और पंद्रहवा सूत्र उनको रोज दोहराना चाहिए बार बार दोहराना चाहिए ऐसे ही ये तीसरा सूत्र जिसको रोज दोहराना चाहिए जो हमको खतरों से बचाए रखेगा हम अभी तक ना भी पहुंचे हो पांचवा दूसरे पाद का पांचवा और पंद्रहवा ये दो सूत्र बहुत अच्छे है इसका इक्यावन हो तीसरे पाद का इक्यावन हो तो मान लो हम बी तक नहीं पहुंचे आठवीं तक भी पहुंचे तो आठवीं में भी तो खतरा है ना गिरने का आदमी फिर लापरवाही कर दे फिर आगे पढ़ाई छोड़ दे तो फिर भी तो अनपढ़ रह ना तो इसलिए कहीं भी किसी भी स्तर पर हो ये तो एक अच्छे ऊंचे स्तर वाले को सावधान किया है तो इसी इसी सूत्र के संदेश से हमको सब लोगों को सावधान रहना चाहिए चाहे हम जिस भी स्तर पर हैं जिस भी लेवल पर हैं हर जगह हमको सावधान रहना कहीं भी गड़बड़ नहीं करें ठीक है जी चलिए आगे चले बावनवा सूत्र अब ये थोड़ा वैसे जटिल सा है और इतना खास काम का भी नहीं है चलो फिर भी पढ़ लेते हैं क्षण तत्क्रमयोगय संयम विवेक अजम। विवेक ज्ञानम ज्ञानम ये विवेक ज्ञान की बात आई थी क्षण सूत्र का अर्थ है क्षण और उसके क्रम में क्षण मान लीजिए मोटे तौर पर एक सेकेंड और फिर एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड तीसरा चौथा पांचवा ये क्रम है तो क्षण में और क्षण के क्रमों में दोनों में संयम करने से विवेकज करण्या उत्पन्न होता है तो ये हमने पढ़ा समझा ऐसे होता नहीं है लिखा है या तो भाष्यकार गडबड करी करता नाही चलि फिर पडेंगे सूत्रार्थ होगा भाष्य पढिये यथा अपकर्ष पर्यंतमर्ष पर्यंत द्रव्यम परमाणू एवं, एवं परम अपर्ष पर्यंत काल क्षण कहते हैं यथा अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम पदार्थों को तोड़ते जाएं तोड़ते जाए छोटा छोटा छोटा छोटा करते जाए तो अंत में परमाणु मिलेगा पृथ्वी का परमाणु पार्थिव परमाणु सबसे छोटा कण तो जैसे द्रव्यों को तोड़ते तोड़ते छोटे से छोटा परमाणु मिलता है एवं इसी प्रकार से परम अपकर्ष पर्यंत काला काल को भी छोटा छोटा छोटा विभाग करते जाएं। तो सबसे छोटा काल मिलेगा क्षण आजकल की भाषा में हम इसको एक सेकंड मान लेते है क्षण का मतलब एक सेकंड चलिए या वावता चलिता परमाणु परमाणु पूर्व जहियात, जहियात उत्तर देशमेश अथवा जितने, समय जितने समय से चलता परमाणु चला हुआ परमाणु पूर्व देशम जहियात देश को पूर्व स्थान को छोड़ देवे और उत्तर देश हम उपस और अगले स्थान को प्राप्त हो जावे जैसे मान लो ये परमाणु है इसने यहां से यू पलटी मारी तो जितने समय में ये स्थान छोड़ दिया और ये स्थान पर पहुंच गया ऐसे पलटी मारी इतने समय का नाम एक क्षण तो मतलब परमाणु एक समय में एक स्थान बदलता है ऐसे पलटी मारता है और उसका स्थान बदल जाता है इतने काल को क्षण कहेंगे तत्प्रवाह विच्छेद क्रम तो क्षणों के प्रवाह का तत्प्रवाह विच्छेदस्तु अविच्छेद होना चाहिए उसके प्रवाह का न टूटना अविच्छेद होना चाहिए बड़ बड़े बड़े पाठ तो क्षणों के प्रवाह का न टूटना लगातार चलते रहना इसका नाम है क्रम अब पढ़िए क्षण तत्व क्षण तत, क्रम, क्रम बुद्धि समाह समाहारो, मुहूर्त मुहूर्त अहोरात्रोरात्र कहते हैं क्षण और उसके क्रम का वस्तु समाह नहीं हो सकता वो कोई वस्तु नहीं है कोई स्थिर वस्तु नहीं है कोई परमाणु की तरह नहीं है कि आपने 1 ग्राम मट्टी ली फिर दूसरा ग्राम लिया फिर तीसरा हो। 100 ग्राम मट्टी लेकर जोड़ के एक बॉल जैसी बना दी 100 ग्राम मट्टी की वो तो सारे कण इकट्ठे हो सकते है वो स्थिर है क्षण तो टिकता नहीं आपने एक क्षण लिया फिर दूसरा जोड़ दिया फिर हो। तीसरा जोड़ दिया और सौ क्षण मिलाकर के एक बॉल बना दी ऐसा नहीं बन सकता ये तो काल है ये बीतता जाता है ये टिकता नहीं है इसलिए इसका बॉल की तरह बंडल नहीं बना सकते तो बुद्धि से बस कल्पना कर सकते हैं, जैसे सौ ग्राम मट्टी को जोड़कर एक बंडल सा बनता है बॉल जैसा पर क्षणों का जो है वो हम एक एक क्षण जोड़ करके बुद्धि से कल्पना कर सकते हैं एक घंटा अब एक घंटे का जो बंडल बनाया क्षणों का ये बुद्धि से बनाया स्थूल रूप में वस्तु के रूप में नहीं बनेगा फिर एक घंटा फिर तीन घंटे फिर छह घंटे फिर एक दिन फिर दो दिन फिर एक सप्ताह फिर एक महीना फिर एक वर्ष ये सारा केवल काल्पनिक है अर्थात बुद्धि से हम इसका पंडल जैसा बना लेते है तो इसलिए कहा थी बुद्धि समाहारोह बुद्धि से बनाया हुआ समूह है जिसको हम मुहूर्त के नाम से कहते हैं अहोरात्र आदि इस तरह से दिन महीने दिन रात स खलुय स खलुम वस्तु शून्यो वस्तु शून्यो बुद्धि निर्माण निर्माण शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान अनुपातो अनुपातो लौकिका नाम लौकिका नाम व्युथित दर्शन नाम व्यक्त वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप इव अवभाषतेमान तो समझ लेता है काल्पनिक बंडल है क्षणों का पर आम आदमी उसको ऐसे वस्तु की तरह ही समझता है जैसे जैसे एक किलो वस्तु होती है दो किलो वस्तु पांच किलो दस किलो उसमें भार बढ़ता जाता है तो एक वर्ष दो वर्ष पांच वर्ष दस वर्ष वो इसे वस्तु की तरह समझता है ये अज्ञानी व्यक्ति की बात है तो कहते हैं स कालो वस्तु शून्य वस्तु से शून्य है बुद्धि निर्माण बुद्धि से इसका निर्माण किया जाता है शब्द ज्ञानानुपाति शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने पर लौकिका नाम दर्शनाना जो सामान्य व्यक्ति कम ज्ञान वाले हैं लौकिक स्तर के लोग हैं उन लोगों को वस्तु, इव उनको वस्तु के रूप में प्रतीक होता है जबकि है नहीं ऐसा फिर कहते हैं क्षणस्तु क्षण वस्तु क्रम क्रमावल तो कहते हैं जो क्षण है वो वास्तविक है वस्तुपत हो वास्तविक वो असली क्षण और वो क्रम क्रमावलंबी है क्रम का अवलंबन बनता है क्रम का आश्रय बनता है एक क्षण दो क्षण तीन क्षण चार क्षण खण। तो क्षणों के आधार पर उसका क्रम बनता जाता है वो असली है ख्षन आनंतर्यात्मा। ख्षन आनंतर्यात्मा। और जो क्रम जो है वो क्षण के पश्चात होता है क्रम यही तो है एक क्षण हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ फिर चौथा हुआ फिर पांचवा हुआ, हुआ ये क्रम से क्षण होते जाते हैं बस इसी का नाम क्रम है बारी बारी से क्षणों का होते जाना बीतते जाना ये क्रम कहलाता है तम कालविद काल चक्षते। चक्षते। योगिना। योगिना। तो तम इस सारी बात को काल विद योगिना काल को जानने वाले योगी लोग काल इति आचक्षते काल नाम से जानते बोलते हैं बोलते है कहते है नौ क्षण क्षण सह भवत दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते क्रमश्च क्रमश जब दो क्षण एक साथ हो नहीं सकते तो दो क्षणों का क्रम भी नहीं हो सकता एक ही क्षण एक समय में होता है तो क्रम भी एक एक क्षण का ही बनेगा इस तरह से पूर्वस्मत उत्तरस्य भाविनो यद आनंदरियम क्षण क्षण तो कहते हैं पूर्वस्मा उत्तरस्य क्षण पहले वाले क्षण से बाद वाले क्षण का जो आनातर्य है उसके पश्चात होना एक क्षण के पश्चात दूसरे क्षण का होना बस इसी का नाम क्रम यही क्रम कहलाता है तस्मात वर्तमान एव एवं एक क्षण क्षण न पूर्वोत्तर क्षण सन्ती इसलिए वास्तव में दुनिया में केवल एक ही क्षण है वो है वर्तमान न तो पूर्व वाला है न उत्तर वाला है पूर्व क्षण जो भूतकाल का है वो तो बीत गया वो तो खत्म हो गया वो तो है ही नहीं भविष्य वाण होता एक क्षण भूकंप एक क्षण मे लागती हात पाव टूटता एक ही क्षण मे टूटता जो भी कुठ होता है एक एकही क्षण मे होता वर्तमान ना भूत मे होता ना भविष्य ना भूत का क्षण काय नास्ती तत् इसलिए उनका समाहार नहीं कर सकते उनका बंडल नहीं बना सकते जोड़ जोड़ के ये तो भूत भाविना भूत ते, ते। परिणाम परिणाम अन्विता, अन्विता व्याखे तो जो भूत और भविष्य के क्षण है वो तो परिणाम के साथ जोड़कर उनकी व्याख्या करनी चाहिए अनागत लक्षण वर्तमान लक्षण अतीत लक्षण बस वो तो इस तरह से व्याख्या करनी चाहिए परिणाम के साथ लक्षण परिणाम इस तरह से तेन एक एकेन, लोका, लोका, अनुभवती, अनुभवती। इसलिए संपूर्ण जगत कृत्सन माने संपूर्ण लोक जगत सारा जगत जो भी परिणाम का अनुभव करता है खेत में अनाज पक रहा है फूल पक रहे हैं फल पक रहे हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं हमारा शरीर बढ़ रहा है धातुएं बन रही है शरीर में सात धातु और जो जो भी कुछ हो रहा है दुनिया भर में तेन एक कृष्णोलो का परिणाम अनुभव वो सारा परिवर्तन जो भी हो रहा है वो एक ही क्षण में हो रहा क्योंकि क्रिया वर्तमान में ही होती भूतकाल में क्रिया तो खत्म हो गई इसलिए जो क्रिया होती है क्रिया ऐसी परिणाम आता है क्रिया होती है वर्तमान में इसलिए एक ही क्षण में सारे परिवर्तन होते है जो भी होते सर्वे धर्म सर्वे धर्म इसी एक वर्तमान क्षण पर आरूढ़ है सारे धर्म सारे दुनिया भर के पदार्थ उसी एक क्षण में ही सब विद्यमान है उसी क्षण में सब कुछ हो रहा है जो भी हो रहा है तय क्षण तत तत तयो? तयो? साक्षात करनं। साक्षात करनं। इस साक्षात्कार का होता है क्षण में और उसके क्रम में इन दोनों में संयम करने से इन दोनों का साक्षात्कार विवेकजम विवेक, विवेक ज्ञानम प्रादुर्भवती प्रादुर और फिर इस साक्षात्कार से विवेकज्ञान उत्पन्न होता है चलो ये तो फिर भी ठीक है आगे एक और सूत्र आएगा जिसमें वो गड़बड़ वाली बात है हाँ ये अगला सूत्र इसमें है गड़बड़ तरेपन ये तो फिर भी ठीक है कि हम क्षण का चिंतन मनन करें क्षण को समझे फिर क्षण का जो क्रम आता है उसको समझें, तो भूतकाल में वर्तमान काल में भविष्य में, में जो जो घटनाए होती हैं, वो सख्ती है जो जो पदार्थों में परिवर्तन होते हैं वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम उनको साथ में जोड़ करके फिर हमें पता चल जायेगा विद्यकत ज्ञान हो जाएगा सब चीजों का पता चल जाएगा की सारी चीजें उत्पन्न हुई है तेईस विकार उत्पन्न हुए सबके सब क्षरणशील सब है इनमें क्षण हो रहा है धीरे धीरे घिसावट हो रही है धीरे धीरे एक दिन सब खत्म हो जाएगा इसको विवेकज ज्ञान कहें तो ठीक ये तो समझ में आएगा सही है इससे हम अच्छा लाभ उठा सकते तो ऐसे विवेकज ज्ञान से हमें संसार में राग द्वेष नहीं रहेगा वैराग्य हो जाएगा और हमारी अच्छी प्रगति होगी अच्छी उन्नति होगी शूद्र्थ्य बना क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान होता है अर्थात अच्छा तत्व ज्ञान होता है सब पदार्थों की सच्चाई समझ में आ जाती है जनग्राम शांची